महाभारत द्रोण पर्व त्रयशीति तमोध्याय अर्जुन की प्रतिज्ञा को सफल बनाने के लिए युधिष्ठिर की श्रीकृष्ण से प्रार्थना और श्रीकृष्ण का उन्हें आश्वासन देना संजय उवाच ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिनंद्य जनार्दनम उवाच परम प्रीत कौंते योदेव की सुतम संजय कहते हैं राजन तदनंतर कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न हो देवकी नंदन जनंदन का अभिनंदन करके पूछा सुखे न व्योष्टा व्युष्टा कच्चित मधुसूदन कच्चि ज्ञान सर्वाणी प्रसन्ना मधुसूदन क्या आपकी रात सुखपूर्वक बीती है अच्छ क्या आपके संपूर्ण ज्ञानेन्द्रिया प्रसन्न है वासुदेव पितुक्त पर्यप्रेक्षि तत प्रकृति न उपस्थिता तब भगवान्नी भी उनसे सम्योचित प्रश्न किए तत्प्चा सेवक ने आकर सूचना दी कि मंत्री सेनापति आदि उपस्थित हैं अतराज्ञा स प्रावेशनम विराटम भीमसेदाध्य कि चेदीप धृष्ट के द्रुपदम से महारथं शिखंड जमौ चेकि सकेक यजस्व चौरव्यम पांचा चोत्तमौज युधाम च्रौपदीजावश उत्सम महाराज की अनुमति पाकर विराट भीमसेन धृष्टुम सात्की चेदिराज धृष्ट के तू। महारथी द्रुपद शिखंडी नकुल सहदेव चेकितान केके के के राजकुमार कुर्वंशी युधस्सु पांचालवीर वीर उत्तमौजा युधामंडो सुबाह तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र इन सब लोगों को द्वारपाल भीतर ले आया एते एंडे च बहव क्षत्रिया क्षत्रिय उपतस्थुर्महात्म विवसुश्चासु ये तथा और भी बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर के सेवा में उपस्थित हुए और सुंदर आसन पर बैठे एक महाबल कृष्णचान महात्मा महादुति महाबली और महातेजस्वी महात्मा श्री कृष्ण और सातिकी ये दोनों वीर एक ही आसन पर बैठे थे ततो युधिषिस्त शां मधुसूदन अब्रवीत पुंडरी का आभाष्य मधुरम वच तब युधिष्ठिर ने उन सब लोगों के सुनते हुए कमलनयन भगवान मधुसूदन को संबोधित करके मधुरवाणी में कहा एक वैमाश्रि सहस्राक्ष में मराह प्राथयाभ युद्धे शास्ता सुखानि च प्रभु जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार हम लोग एकमात्र आपका सहारा लेकर युद्ध में विजय और शास्व सुख पाना चाहते हैं तम्हे राज्य तिराक्रियाम कृष्ण सर्वांता श्री कृष्ण शत्रुओं ने जो हमारे राज्य का नाश करके हमारा तिरस्कार किया और भाति भाति के क्लेस दिए उन सबको आप अच्छी तरह जानते हैं तो ये सर्वे सर्वेशा अस्माक भक्त वत्सल सुखमात मत्यथम जात्रा च मधुसूदन भक्त वत्सल सर्वेवर मधुसूदन हम सब लोगों का सुख और जीवन निर्वाह पूर्ण रूप से आपके ही अधीन है स तथा कुरवास्य मनो मम अर्जुनस्य यथा सत्या प्रतिज्ञा के हमारा मन आप में ही लगा हुआ है अतः आप ऐसा करें जिससे अर्जुन की अभीष्ट प्रतिज्ञा सत्य हो कर रहे स भवास्तार्य स्वास्मार दुखाम पारम सता मध्यप्लो भव माधव माधव आज इस दुख और अमरस के महासागर से पार होने की इच्छा वाले हम सब लोगों के लिए आप नौका बन जाइए आप ही इस संकट से हमारा उद्धार कीजिए नहीं तत्कुरते संखे रथे ऋपुवधोद्यत यथा वही कुरते कृष्ण सारथि यत्न श्री कृष्ण संग्राम में शत्रुवध के लिए उद्यत हुआ रथि भी वैसा कार्य नहीं कर पाता जैसा कि प्रयत्नशील सार्थी कर दिखाता है यथव सर्वास्वापोपास जनार्दन तथैव आसमान महाबाहो जनात्रात्मर महाबाहु जनार्दन जैसे आप विष्णुवंशियों को संपूर्ण आपत्तियों से बचाते हैं उसी प्रकार हमारी भी इस संकट से रक्षा कीजिए तमाग तमगा प्लव मग्ना पांडवान्गर हे समुद्धर प्लव भूत शंखचक्र गाधर शंखचक्र और गदाधारण करने वाले परमेश्वर नौकरहित हित अगाध कौरव सागर में निमग्न पांडवों का आप स्वयं ही नौका बनकर उद्धार कीजिए नमस्ते देवदेवेश सनातन विसातन विष्णु जिष्णो हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम शत्रुनाशक सनातन देव देवेश्वर विष्णु जिष्णु हरे कृष्णा बैकुंठ पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है नारदस्वाम स्वाम समाचक्ष मृत वरदार श्रेष्ठ तत्सत्यम कुरमाथव माधव देवर्षि नारद ने बताया है कि आप सारंग धनु धारण करने वाले सर्वोत्तम वरदायक पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नारायण हैं उनकी वह बात सत्य कर दिखाइए पुंडरे काक्षोध धर्मराजेन संसदे सोयम एक घस्व नो वाग्भि उस राज्यसभा में धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उत्तम वक्ता कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने सजल मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया सर्वेश न तथा विध सरास कचित जो धनंजय श्री कृष्ण बोरे राजन देवताओं से संपूर्ण लोको में कोई भी वैसा धनुर नहीं है जैसे आपके भाई कुंती कुमार धनंजय है वीरवान संपन्न पराक्रांतो महाबल युद्ध सौंड सदा मन से तेजसा परमोणाम वे शक्तिशाली अस्त्रज्ञान संपन्न पराक्रमी महाबली युद्धकुशल सदा अमृषशील और मनुष्यों में परम तेजस्वी है स युवा वृषभ स्कंधो दीर्घ बहुर महाबल सिंघर्ष भागति श्रीमान्षति अर्जुन के कंधे वृषभ के समान स्पुत्र है भुजाएं बड़ी बड़ी है उनकी चाल भी श्रेष्ठ सिंह के सदृश है वे महान बलवान युवक और श्री सम्पन्न है अतः आपके शत्रुओं को अवश्य मार डालेंगे अहम च तत्केश्या्या्या्या्या्या्या्या्या्यामे यथा कुंते सुतोर्जुन धारत राष्ट्रीय मैं भी वही करूंगा जिससे कुंती पुत्र अर्जुन दुर्योधन की सारी सेनाओं को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को जलाती है अद्यतम पाप करमाणम छिद्रम सौभद्र घातिनर्दर्शन मार्गम ऋषुभथेजुन आज सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की हत्या करने वाले उस नीच पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों द्वारा उस मार्ग पर डाल देंगे जहाँ जाने पर उस जीव का पुनः लोक में दर्शन नहीं होता तस्यास्य चंद गो मथा भक्षमान साध गिद्धबाज क्रोध में भरे हुए गिदड़ तथा अन्य नरभक्ष जीव जंतु का मांस खाएंगे, सर्वे संकुले यदि इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए आ जाए तथापि वह आज संग्राम में मारा जाकर यमराज की राजधानी में अवश्य जा पहुँचेगा निहत्य सैंधव जिष्णु अद्यतोको विद्वरो राजन भवभूति पुरस्कृत राज अर्जुन भद्रथ को मारकर ही आपके पास आएंगे आप ऐश्वर्य से संपन्न रहकर शोक और चिंता को त्याग दीजिए इत महाभारत द्रोण परवि प्रतिज्ञा परवि श्री कृष्ण वाक्य त्रसितमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ